वशिष्ठ जी ने कहा मत्स्य राज के मर जाने पर युद्ध करने की कला में महामनीषी महान बलशाली कार्तवीर्य ने फिर वहां रणभूमि में अन्य राजेंद्रों को भेजा था। का, का अधिपति और मगध देश का स्वामी ये सब हे भूपते भार्गवेंदर परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए समागत हो गए थे ये सभी अनेक प्रकार के युद्ध करने में परम पंडित थे और ये वहाँ अपने बाणों के जालों की वर्षा कर रहे थे ये सभी वीरता के अभिमान रखने वाले थे और उस समय में राजा की आज्ञा पाकर ही युद्ध करने के लिए आए थे वह भृगु किए थे तथा जलती हुई अग्नि के समान परम तेजस्वी थे भार्गवेंद्र परशुराम ने नागपाश नामक एक शस्त्र था उसके उत्तम शर को अभिमंत्रित करके संग्राम में फेंका था किन्तु भार्गवेंद्र के द्वारा प्रक्षिप्त किए अस्त्र को महाबलवान सोमदत्त ने काट दिया था और उसको अपने गरुड़ास्त्र से ही खंडित कर दिया था इसके अंतर महाभाग राम परशुराम ने भगवान रुद्र के द्वारा दिए हुए शूल में सोमदत्त का हनन कर दिया था गधा से वृहद बल का और मुस्टि के प्रहार से विदर्भ का निपातन कर दिया था राम ने मिथिला के नृप का हनन मुदगर के द्वारा और शक्ति से निशत देश के का मगर का वध तथा देशाधिपति निपातन चरणों के आघातों से एवं उनके सब सैनिकों का वध अपने अनेक अस्त्रों के प्रहारों से कर दिया इस रीति से परशुराम जी ने वहाँ पर स्थित संपूर्ण सेना को मारकर महान बलवान जमद अग्नि के पुत्र ने उस संहार की अग्नि के समीरण में राजा कार्त पर दौड़ आक्रमण किया था उस समय में महारथी अन्य राजाओं ने जो कि कार्य और अकार्य के विधान के ज्ञाता थे जब यह देखा कि परशुराम कार्तवीर्य से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो उन सबने उस कार्तवीर्य को अपनी पीठ पीछे कर दिया था, और है, है राजा के प्रति अपना सौहार्द दिखलाते हुए वे सब परशुराम के साथ युद्ध कर रहे थे इन राजाओं में कान्य कुराष्ट्र और सैकड़ों ही अवनति के नृत्य थे इन सभी ने परशुराम पर सभी और अपने शरों के जालों की ऐसी घोर वर्षा की थी कि उस समय में परशुराम उनके बाणों से उस संग्राम भूमि में चारों ओर से, से राम के चरित्र का स्मरण किया था जो हरिण के द्वारा कहा गया था उस मुनि ने भगवान श्रीहरि से भार्गवेंद्र परशुराम के कुशल रहने की याचना की थी इतने ही बीच में ऐसा हुआ की समस्त शस्त्रों और अस्त्रों के महापंडित परशुराम ने अपने महान आयुधों का प्रयोग किया था मंत्रों के परम ज्ञाता राम ने अपने अस्त्र के के द्वारा समस्त शरों के समुदायों को दूर करके कुहरे से निकले हुए भगवान सूर्य देव की भांति वहां पर रण करने की इच्छा वाले उठकर खड़े हो गए थे महान बलवान उन परशुराम ने उन सबके साथ तीन दिन और रात्रि पर्यत सम्रांगण में घोर युद्ध किया था और परम लघु विक्रम वाले परशुराम ने वहाँ पर बारह अक्षोहिणी सेनाओं का छेदन कर दिया था अर्थात सबको काट कर मार गिराया था जिस तरह से के वन को काट कर गिरा दिया जाया करता है उसी भांति से परम श्रेष्ठ परशुराम ने अपने परशु से उन सब भूपों को और उनकी बड़ी भारी सेनाओं को काट कर मार दिया था जब सूर्य वंश में समुत्पन्न महान वीर वाले सुचंद्र नामक नृप ने यह देखा की उस महात्मा राम ने सब सेना को मार गिराया है तो वह वहां पर युद्ध करने के लिए स्वयं सामने आ गया था उसके साथ लाखों अन्य राजा थे और के ही समान गर्जन कर रहे थे। हे राजन वे अपनी गर्जना तर्जना से संपूर्ण भूमि के प्राणियों को कम पा रहे थे और उन्होंने वहा आकर परशुराम के साथ घोर युद्ध किया था हे भूपते उन्होंने अनेक शस्त्रों और अस्त्रों का वहाँ पर प्रयोग किया था तब एक ही क्षण में महान प्रताप वाले परशुराम ने कालांतक यमराज के सदृश अपने परम दिव्य परशु का ग्रहण करके उन सबका विनाश कर दिया था उस संपूर्ण सेना को काटते हुए भृगुनंदन ने छिन्न भिन्न करके मार गिराया था जिस तरह से कोई खेती हर किसान अपने खेत में पकी हुई फसल को तथा घास फूस को काट दिया करता है कृषक अपनी दरान से जैसे काट देता है वैसे ही परशुराम जी ने उस सेना को काट दिया था जब लाखों राजाओं की सेना को राम के परशु के द्वारा तो होकर युद्ध किया था वे दोनों ही बहुत अधिक शुभ हो रहे थे और दोनों अनेक शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग करने में बहुत ही कुशल पंडित थे वे दोनों मुनिन्द्र और राजा महान वीर थे और युद्ध कर रहे थे परशुराम ने जिन जिन शस्त्रों तथा अस्त्रों का भी उस पर प्रक्षेप किया था युद्ध में परम प्रवीण पंडित उस सुच ने उन सभी था और परशुराम को ऐसा ज्ञान हुआ था की यह सुचंद्रन रिप ऐसा कुशल है की जिसका भी इस पर प्रयोग किया जाता है उसी का प्रतिकार करना यह अच्छी तरह से जानता है तो उस समय में जल का उपस्पर्शन किया था और फिर नारायण अस्त्र का संधान किया था जो कि किसी भी प्रकार से निवारित नहीं हो सकता था। सूर्यों की आभाचंद्र पर किया था उस समय में इस नारायणास्त्र को देख कर सुचंद्र नृप तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतर गया था और उसने उस अस्त्र को प्रणाम किया था और वह अस्त्र भी समस्त अस्त्रों में परम पूज्य था क्योंकि साक्षात भगवान नारायण ने ही उसका निर्माण किया था जब उस सुचाम करते हुए तो कर में समर स्थल में बहुत ही अधिक विस्मय हो गया था जबकि उन्होंने यह देखा की उनके द्वारा प्रयोग किया हुआ वह महान अस्त्र भी व्यर्थ हो गया था और कुछ भी शत्रु का न करके उसी रूप में स्वस्थ वह बना रहा था फिर राम ने अनेक शक्ति मूसल तोमर पट्टिश ग्रहण कर लिया था जिस समय में परशुराम ने उस सुचंद्र पर शिवशुल का प्रक्षेप किया था तो वह शिवशुल भी आकर उस राजा के गले में पुष्पों की माला होकर गिर गया था उस समय परशुराम ने यह देखा कि उसके आगे समस्त जगत की जननी भद्रकाली संस्थित हो रही है वह भद्रकाली देवी नरमुंडों की माला कंठ में पहने हुई थी तथा उसका मुख बहुत ही भीषण था और सबको भय देने वाली थी वह एक सिंह के ऊपर सवार थी तीन उसके नेत्र थे और हाथों में त्रिशूल धारण कर रही थी ऐसी भगवती भद्रकाली का दर्शन करके परशुराम जी ने अपने सभी शस्त्र अस्त्रो का परित्याग कर दिया था और देवी के चरणों में प्रणाम करके फिर उसकी भली भांति स्तुति की थी परशुराम ने कहा आप तो भगवान शंकर की प्रिय वल्लभा हैं और इस संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है समालंकृता है और इभारी के द्वारा गान की गई है आपकी शरणागति में प्रपन्न हो जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप उद्यम करने वाली है आपने प्रजापति दक्ष के घर में जन्म धारण किया है और हिमवान के यहाँ भी आप समुत्पन्न हुई हैं। आप साक्षात महेश्वर की पानी प्रणीता प्रिय पत्नी बनकर उनके अर्धांग में समास्थित हुई हैं। आप कलानाथ की कला के धारण करने वाली हैं, अपने भक्तों की प्रिये काली हैं और समस्त भुवनों की स्वामिनी हैं। तारा नाम वाली हैं, भगवान शिव की सेवा में सर्वदा तत्पर रहा करती है और विश्वेश्वर गणेश आपकी पादुकाओं का समाराधन किया करते हैं आप पर से भी परा है परमेष्ठी के पद को प्रदान करने वाली हैं और आध्यात्मिक आदि देविक आधि भौतिक इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाला आपका चिंतन हुआ करता है इस जगत के हित के लिए ही आपने त्रिपुरा सुर को निहत किया था वाला से आदि लेकर अनेक आपके शुभ नाम हैं, तथा तो आपका परम शुभ त्रिपुरा यह भी नाम है ऐसे आपके लिए मेरा प्रणाम है आप समस्त विद्याओं के सुविलास के प्रदान करने वाली है इस संपूर्ण जगत के जन्म देने वाली जननी हैं, आप अहित करने वाले शत्रुओं को निहत कर देने वाली हैं, आप बका हैं, है अर्थात बगुलामुखी हैं, आपने अनेक असुरों और दानवों का निहनन किया है और अत्यधिक सौख्य प्रदान किया है आपके कर कमलों में वरदान और अभेदान रहते हैं और इनसे आपकी भूजलताए भूषित रहा करती है समस्त देवगणों के द्वारा आपके चरण कमल वंदित है आप पिताम्बरा अर्थात पीत के वस्त्र धारण करने वाली हैं। अब पवन के ही समान अपने भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए शीघ्र गमन करने वाली हैं। आपका संस्थवन भगवान शंकर भी किया करते हैं तथा आप सबको शुभ प्रदान करने वाली हैं। ऐसी आपकी चरण सेवा में मेरा अनेक बार प्रणिपात है आप नागारी के द्वारा गान की गयी है नब खंडो वाले विश्व का पालन एवं रक्षण करने वाली है तथा नीलाचल की आभा वाले अंगों की प्रभा से शोभित है आप लघु ललिता नाम धारिणी लेखाधि और लवनाकारा हैं। आपके नेत्र परमाधिक चंचल हैं। आप लय से वर्जित हैं और आपके चरणों में लाक्षारस लगा हुआ है जिससे आपके चरण कमल समलंकृत हैं। आपका शुभ नाम रमा है आप सुरती से प्यार करने वाली हैं। आप सभी रोगों का अपहरण करने वाली हैं और आपने ही सबकी रचना की है ऐसा आपके लिए मेरा प्रणाम निवेदित है आप राज्य के प्रदान करने वाली है आप रमन करने के लिए परम समुत्सुक रहा करती हैं। आपकी रत्नों के सदृश प्रभा है और आप रुचिर वस्त्रों के परिधान करने वाली हैं। ऐसी बारम्बारे नमस्कार, है। बार नमस्कार है आप समस्त प्रकार के शरीर को धारण करने वाली है आपकी सेवा में बारम्बार प्रणिपात है हे देवेशी आप मेरे ऊपर अनुकम्पा करके प्रसन्न हो जाइए और हे भद्रकाली मैंने जो समग्र भूमि को क्षत्रियों से हीन कर देने की पहले प्रतिज्ञा की है उसको परिपूर्ण करा दीजिए आप ही मेरी माता पिता हैं और मेरी ही क्या इन तीन जगतों की माता हैं और आप ही पिता है ऐसी आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम निवेदित है वशिष्ठ जी ने कहा उस समय में परमाधिक वेग वाली भद्रकाली देवी इस प्रकार से संस्तुत की गयी थी तो वह देवी परम प्रसन्न होकर वरदान द्वारा आनंद देने वाली होती हुई भार्गव परशुराम से बोली भद्रकाली ने कहा हे hey वत्स आप महान भाग वाले हैं अब इस समय में मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गई हूँ आप मुझसे वरदान प्राप्त कर लो जो भी कुछ तुमने अपने हृदय में विचार करके मेरी प्रार्थना की है परशुराम ने कहा, हे hey भक्त वत्सले यदि आप हे माता मुझे कोई वरदान ही देना चाहती हो तो मैं यही वरदान चाहता हूँ की यह राजा सुचंद्र से इस युद्ध में मेरा जय हो जावे तभी मैं आपकी अनुकम्पा का पात्र होगा हे hey देवी यही मेरा निवेदन आपकी सेवा में मैंने किया है सो so आप परम प्रसन्न चित कर दीजिए